आवाज की दुनिया के दोस्तों आज फुर्सत के पलों में हम लेकर आए हैं आपके लिए अकबर बिरबल के किस्से तो उनकी बहुत से किस्सों में से एक किस्सा अकबर बिरबल और चार मुर्ख। तो आइए बात करें चार मूर्खों के बारे में एक दिन बादशाह अकबर ने बिरबल को आदेश दिया बिरबल चार ऐसे मूर्ख ढूंढ कर लाओ जो एक से बढ़कर एक हों। ये कोई कठिन काम नहीं है क्योंकि हमारे राज्य में तो क्या पूरी दुनिया पूरी दुनिया मूर्खों से भरी पड़ी है अकबर बादशाह की आज्ञा से बिरबल नगर में मूर्खों को ढूंढने के लिए निकल पड़े घूमते फिरते उन्होंने एक आदमी को देखा जो एक थाल में जोड़े बिड़े और मिठाई लिए जल्दी जल्दी कहीं जा रहा था ने कठिनाई से उसे रोका और फिर पूछा अरे भाई ये सामान लिए कहा जा रहे हो <laughs> वो ऐसा है ना कि मेरी औरत ने दूसरा पति किया है और जिससे उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है इसलिए मैं उसे बधाई देने के लिए जा रहा हूँ बिरबल ने उसे अकबर बादशाह की इच्छानुकूल मूर्ख समझकर अपने साथ ले लिया आगे चलकर आगे चलकर उन्हें एक और आदमी मिला जो घोड़ी पर सवार था बस सिर पर घास का बोझ रखे हुए था बीरबल ने उससे पूछा भाई ये बोझ तुमने सिर पर क्यों रखा हुआ है मेरी घोड़ी गर्भिणी है इसलिए इसे अपने सिर पर रखा है क्योंकि इस पर रखने से बोझ अधिक न हो जाएगा उस आदमी ने जवाब दिया बिरबल ने उसको भी अपने साथ ले लिया। दोनों को लेकर दरबार में पहुंचे और अकबर बादशाह से प्रार्थना की कि चारों मूर्ख हाजिर हैं। अकबर बादशाह ने देखा और कहा बिरबल ये तो केवल दो ही है बाकी के दो कहा हैं? बिरबल बोले तीसरे आप हैं हैं, जो ऐसे मुर्खों को इकट्ठा करते हैं और चौथा मैं हूँ अकबर बादशाह बिरबल के जवाब से अत्यंत प्रसन्न होते और जब उन्हें उन दोनों आदमियों की मूर्खता का पता चला तो फिर तो वे हंसते हंसते लोट पोट हो गए तो ये था अकबर बिरबल का किस्सा ऐसे ही और किस्से लेकर आपसे दोबारा मिलूंगी आपकी दोस्त भारती परिमल तो मिलते हैं दोस्तों फिर कभी फुर्सत में